वसंत आगमन का वर्णन कामदेव ने कहा हे विभो भली भाति परमाधिक स्वरूप लावण से समन्वित इस महासहचारिणी के द्वारा मैं भगवान शंभू को मोहित करने की क्रिया में समर्थ हो सकूंगा फिर अन्य जंतुओं से क्या प्रयोजन है हे अनग अर्थात निष्पाप जहां-जहां पर मेरे द्वारा धनुष का लक्ष्य किया जाता है वहीं-वहीं पर इसके द्वारा भी रमण नामक माया से चेष्टा की जाएगी Jis sameh me, devon ke alih arthat svarg me jatah ho, athva prathvi ya rašatel me gaman kiya kratah ho, usi sameh, jihvih sarvada Chahuras, walih ho jaya karegi, jis prakare lakšmi saht gaman karne vali hoti hai. Or, meghon ke saht vidyum raha krati hai, usi bhaat, meri prajadjyaksh, saahe ni hogi, मारकंडे मुनि ने कहा कामदेव ने इस रीति से यह गती देवी को बहुत ही उत्सुकता के सहित होकर ग्रहण किया था जिस प्रकार से सागर से समुत्थित उत्तमा लक्ष्मी को भगवान हरसीकेश ने ग्रहण कर लिया था भिन्न पीति प्रभाकाला कामदेव उस रति के साथ सोवित हुआ था जिस प्रकार से संध्या के समय में मनोहर सौदामिनी के साथ मेघ की शोभा हुआ करती है इस रीति से बहुत ही अधिक मोद से युक्त रति के पति कामदेव ने उस रति को अपने हृदय में विद्या को योगदर्शी के ही समान परिग्रहण किया था रति ने भी परम श्रेष्ठ पति को प्राप्त करके परमाधिक संतोष को प्राप्त किया था अर्थात अत्यंत संतुष्ट हो गई थी जैसे कमल से समुद्र पन्ना पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली लक्ष्मी भगवान श्री हरि को प्राप्त करके संतुष्ट हो गई थी महर्षि मार्कंडे जी ने कहा तभी से लेकर ब्रह्मा जी भी समय-समय में ही परपीड़ित होकर चिंतन किया करते थे भगवान शंभू ने मेरी केवल कांता के प्रति अविलासा को ही देखकर मुझे बुरा कह दिया था वही शंभू अब मुनि गणों के ही समक्ष में दाराओं को किस तरह से ग्रहण करेंगे अथवा कौन सी नारी उन शंभू की पत्नी होगी और कौन सी नारी है जो उनके मन में स्थान बनाकर अवस्थित हो रही है इस ریति से बहुत ही अधिक मोद से युक्त रति के पति काम देवने उस रति को अपने हर्दय में विद्या को योग दर्शी के ही समान पाण ग्रहण कर लिया था। वे तो नितांत योगी हैं वे विरांगनाओं के नाम को भी सहन नहीं किया करतेہیں। मध्य और अंत विरांगनाओं के आ नाम को भी सहन नहीं करते अर्थात अन्य किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता इस व में, कोई ऐसे होंगे जो महान बलवान मेरे द्वारा वाद्य होंगे कुछ भगवान विष्णु के वारणीय हैं और उपाय से कुछ शंभू के हैं उस सांसारिक भोगों के सुखों से विमुक्त तथा एकांत विरागी भगवान शंभू के विषय में इससे अन्य कोई भी कर्म नहीं करेगा इसमें संशय नहीं है लोगों के पितामह लोकेश ब्रह्मा जी यही चिंतन करते हुए आकाश में स्थित होते हुए उन्होंने भूमि में स्थित दक्ष आदि को देखा था रति के साथ मोह से समन्वित कामदेव को देखकर ब्रह्मा जी फिर वहां पर गए और कामदेव को सांत्वना देते हुए उससे बोले हे मनोभव अर्थात कामदेव आप इस अपनी सहचारिणी पत्नी रति के साथ में शोभायमान हो रहे हैं और यह भी आपके साथ संयुक्त होकर अत्यधिक शोभित हो रही है जिस रीति से लक्ष्मी देवी से भगवान होते हैं जैसे चंद्रमा से रात्रि और निशा से चंद्र शोभायमान होता है ठीक उसी भांति आप दोनों की शोभा होती है और आपका दाम्पत्य परिष्कृत होता है अतः आप जगत के केतु हैं और विश्व केतु हो जाएंगे हे वत्स अब तुम इस समस्त जगत के हित संपादित करने के लिए पिनाक धारी भगवान शंभू को मोहित कर दो जिससे सुख के मन वाले भगवान शंभू द्वारा का परिग्रह कर लेंगे किसी भी विजन देश में इस निग्ध प्रदेश में पर्वतों और में जहां जहां पर और सरताओं में जहां-जहां पर ईश गमन करें वहां-वहां पर ही इसके साथ उसको मोह युक्त कर दो इस वनता से विमुख भगवान हर को जो पूर्णतया संयत आत्मा वाले हैं मोहित कर दो तुम्हारे बिना अर्थात वाला विहुन में मैं मनोभ भगवान हर के सानुराग हो जाने पर अर्थात दामपत्य जीवन के सुख भोगों के अभिलाषी होने पर आपके हिसाब की भी उपशांति हो जाएगी इस कारण आप इस समय अपना ही हित करो हे कामदेव अनुराग से युक्त होकर जब शंभु वरारोह की इच्छा करें तो उस अवसर पर तुम्हारे उपभोग के लिए यह तुमको संभावित कर ही करेंगे इसलिए जगत की भलाई करने के लिए तुम भगवान हर के मोहन करने के कर्म में पूर्ण यत्न करो महेश्वर को मोहित करके आप शिव के हेतु केतु हो जाऊं ब्रह्मा जी के इस वचन का श्रवण करके कामदेव ने ब्रह्मा जी से जगत का अधिकारी जो तथ्य था वह कहा था कामदेव ने कहा हे प्रभु मैं आपकी आज्ञा से अवश्य ही शंभू का मोहन करूंगा किंतु हे प्रभु पोषित रूपी महान अस्त्र जो की उस कांता को मेरे लिए आप सृजित कर दीजिए मेरे द्वारा शंभू के सम्मोहित करने पर जिसके द्वारा जिसका अनुमोहन करना चाहिए हे लोकग्रथ उस परम रमणीय रामा का आप निर्देशन कीजिए उस प्रकार की रामा को मैं नहीं देख रहा हूं जिसके द्वारा उनका अनमोहन होवे अब हे दाता कर्तव्य यही है कि अब उसी तरह का उपाय करें इस वनता से विमुक्त भगवान हर को जो की पूर्णतय सहित आत्मा वाले हैं मोहित कर दो तुम्हारे बिना बालात्रोहण में नहीं है हे मनोव भगवान हर के अनुराग हो जाने पर अर्थात दाम्पत्य जीवन के सुख भोगों के अभिलाषी होने पर आपके हिसाब की भी उपशांति हो जाएगी इस कारण आप इस समय अपना हित करो हे कामदेव अनुराग से युक्त होकर जब सम्मू बरारोह की इच्छा करें तो उस अवसर पर तुम्हारे उपभोग के लिए यह तुमको संभावित अवश्य ही करेंगे मार्कंडे मुनि ने कहा कामदेव के इस प्रकार से कहने पर लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने यही चिंता की थी कि मुझे ऐसी सम्मोहनी पोषा नारी उत्पन्न करनी चाहिए इस चिंता में समाविष्ट उन ब्रह्मा जी को जो इसके अनंत निश्वास विनिस्त्रित हुआ था उसी से वसंत ने जन्म धारण किया था जो कि पुष्पों के समुदाय से विभूषित था भ्रमरों की संगृति समूह को धारण करने वाले मुकुलित आम्र के अंकुरों को सरस किनसकों को ढाक के पुष्प को साथ लिए हुए प्रफुल्लित पाद वृक्ष की भांति शोभित हुआ था उसी वसंत की स्वरूप रोका और शोभा का वर्णन करते हुए कहा जाता है वह रक्त कमल के सदृश्य था तथा विकसित ताम्र रस के समान उसके नेत्र थे संध्या की वेला में उद्द्यमान अखंड चंद्रमा के समान उसका मुख था और उसकी परसुंदर नासिका थी शंख के सदृश श्रवणों के आवर्त वाला था तथा श्याम वर्ण के कुंजित घुंघराले केशों से शोभित था संध्या के समय में अंशुमाली के तुल्य दोनों कुंडलों से विभूषित था उसकी गति मंदमस्त हाथी के समान थी और उसका वक्षस्थल विस्तिर्ण था तथा पाणि स्थूल और आयत भुजाओं से संयुक्त था एवं उसके दोनों करो का जोड़ा अति कठोर था उसके उरु कटी और जंघाएं सुव्रत अर्थात रोल थे उसकी ग्रीवा कंबू के तुल्य थी एवं उसकी नासिका उन्नत थी वह गूढ़ शत्रुओं वाला स्थूल वक्षस्थल से युक्त था उस रीति से समस्त लक्षणों से वह सर्वांग संपूर्ण था उसके अनंतर उसकी प्रकार संपूर्ण कुसुमाकर वसंत के समुत्पन्न हो जाने पर सुगंध से संयुक्त वायु वहन करने लगी और साक्षी वृक्ष पुष्पित हो गए थे कोयलें मधुर स्वरों से समन्वित होती हुई सैकड़ों बार पंचम स्वर में बोलने लगी थीं विकसित कमलों वाली सरोवरें पुष्करों से युक्त हो गई थीं इसके अनंतर हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी उस प्रकार के अतिव उत्तम उसको समुत्पन्न हुआ देखकर कामदेव से मधुर वचन बोले हे कामदेव यह आपका मित्र उत्पन्न होकर समवस्थित है जो कि सर्वदा ही अनुकूलता का व्यवहार करेगा जिस रीति से अग्नि का मित्र वायु है जो उसका सभी जगह उपकार किया करता है उसी भांति यह आपका मित्र है जो सदा ही आपका ही अनुगमन करेगा वसंत के अंत हेतु होने से ही यह वसंत नाम वाला होवेगा इसका कर्म यही है कि सदा आपका अनुगमन तथा का किया यह बसंत श्रृंगार है और वसंत में मलय अनिल वहन किया करता है आपके वश में ही कीर्तन करने वाले भाव सदा सुहृद होंगे विभोग आदि आ तथा 64 कलाएं जिस प्रकार से आपके सुहृद हैं वैसे ही रति देवी के भी सोहर्द भाव को करेंगे हे कामदेव अब आप इन सहचरों के साथ जिनमें वसंत प्रदान है और तुम्हारे ही उपयुक्त परिवार स्वरूपाय रति के मिलकर अब महादेव को मोहित करो और सनातनी सृष्टि की रचना कर डालो इन्हें सहमत सहचरों के साथ जो भी इष्ट हो उसी देश में चले जाओ मैं उसको भावित करूंगा जो हरि को मोहित कर देगी इस रीति से सुरों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी के द्वारा कहे वचनों से कामदेव परम हर्षित होकर अपने गणों के सहित तथा पत्नी और अनुचरों के साथ उस समय वहां से चला गया प्रजापति दक्ष को साथ समस्त मानस पुत्रों को अभिवादन करके उस समय कामदेव वहीं चला गया था जहां हर भगवान शंभू हैं उस अनुचरों के सहित कामदेव के चले जाने पर जो कि श्रृंगार भाव आदि से संयुक्त था हे दजों में उत्तम पिता महने दक्ष प्रजापति से मरीचि अत्रि प्रमुख मुनिषरों के साथ में कहा था